प्रणाम ओ मुख्य दर्शन का पहला अध्याय समाप्त हुआ था अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा प्रथम अध्याय के विषय में किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो पूछिए ओम प्रणामाचार जी जो सूत्र है वो एक ही है लेकिन अलग अलग भाषाकारों ने उनके अलग अलग अर्थ लगा दिए क्या वो किसी के मंत्र को समझ नहीं पाए और अपनी वहां से जैसा चाह बैठा यात्र कर दिया जिसके काम की धान किया या कोई ऐसा सर्वान सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर ठीक ठीक तरह से उसका अर्थ को लगा सूत्र <स्था> बहुत संक्षेप से होते हैं सूत्र शैली ऐसी होती है कि बहुत संक्षेप से कुछ शब्द कहे गए होते हैं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 उनको उदाहरण बना बना करके यहाँ कोई ये अर्थ लेता है कोई ये यहाँ ये अर्थ लेना चाहिए क्यों ये अर्थ लेना चाहिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हो तो कौन सा ज्यादा संगत है ये विवेचना मीमांसा का विषय है और वो अकेला दर्शन बाकी पांचों दर्शनों से बड़ा है सबसे उन पांचों से भी अधिक सूत्र उसमें है एक तरफ पांचों दर्शनों के सूत्र और एक तरफ अकेले मीमांसा दर्शन के सूत्र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 ये प्रथम दृष्टिया जो अर्थ आया उसको लिख दिया थोड़ी शीघ्रता भी रहती है पुस्तक लिखने वाले इस बात को अनुभव करेंगे कि एक बार उस पुस्तक को पूरा करना होता है विलंब हो रहा होता है कि चलो पूरा करना है बहुत से स्थल विचारणीय है होते हैं पर पुस्तक जानी है तो जो भी दृष्टि बनती है उसी को लिखते हैं तो ये जो इकसठ बासठ सूत्र थे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 लेकिन मीमांसा दर्शन का एक सिद्धांत जहां भिन्न भिन्न भिन चीजों से अर्थ प्रतीत हो रहे हों, तो वहां किसको बलवान माना जाए तो पर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या ये मीमांसा की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या छह चीजें हैं अभी आप उसमें अधिक मत जाइएगा ये तो विस्तृत विषय है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 कहता नहीं लक्षण तो घट ही नहीं रहे अब किसकी बात माननी होगी सामान्यतया हम देखे हैं तो कहें नहीं प्रकरण की बात माने प्रकरण से भिन्न जाके के, के थोड़ी ना बात कर सकते हो आप प्रकरण यहां तक चला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 फिर हम रोते रहते हैं कि धर्म में ऐसा भेद क्यों अध्यात्म में ऐसा भेद क्यों ये आध्यात्मिक व्यक्तियों ने खुद ने ऐसा पैदा किया है फिर एक दूसरे को कहते रहते हैं वो ऐसा मानता है वो ऐसा मानता है मानेंगे गई हो तो कसौटी को तो आपको चाहिए नहीं तराजू से तोलने में तो कष्ट होता है अब तराजू पर तुलेगा तो सच का सच बुरेगा गलत का गलत होगा तो वो अहंकार भी टूटना टूटता है तभी तो टूटता है अहंकार कि मैं जो मानता था वो गलत था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 ये जो कल हमें क्या क्या जीतना तो है पाठ के पिछले पाठ के बारे में कुछ पूछ पूछना था अच्छा आत्मा को निर्गुण कह रहे हैं तो सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न करिए गुण मानेंगे या नहीं मानेंगे गुण है ये अब यहाँ भी यही विरोध आएगा कि निर्गुण कहा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 ये अर्थ नहीं लेंगे कि उसमें कोई गुण ही नहीं होता है नहीं तो सीधा विरोध आएगा और न जाने कितने शास्त्र चर्चाएं यू ही चलती रहती हैं कि सगुण है या निर्गुण है ये है या वो है और उसमें ही विरोध होता रहता है वो उस प्रमाण को देगा या वो इस प्रमाण को देगा तो परस्पर विरुद्ध थोड़ना ही ये प्रमाण तो निर्गुण का मतलब है कि आत्मा में तीनों गुणों से भिन्न है सत्वर स्तम से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 तो निर्गुण का मतलब दूसरों के गुण जो अंदर आ जाते हैं वो इसमें नहीं हैं। अपने आप में वो वैसा का वैसा रहता है और ये इसलिए भी कहा जाता है खास तौर से क्योंकि हम बद्धा बद्धावस्था में अपने को संग दोष से युक्त पाते हैं। बद्धा बद्वावस्था में हम अपने को काम क्रोध लोभ मोह इन सबसे युक्त बिल्कुल हम ऐसे ही बन गए ऐसा ही प्रतीत होता है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 ना जीद्धान, ना जीद्धान, इसकी, इसकी इसकी भी उसमें कि जो जानने का उसका स्वभाव है जानने का उसका जो अपना स्वभाव है वो उसका अपना है हाँ जान दूसरों से प्राप्त होता है एक अलग बात है लेकिन जानने का स्वभाव उसका अपना है और जानना ज्ञान आत्मा का इतना मुख्य लक्षण है कि उसको हम अलग करके भी नहीं व्याख्या करते नेतन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 कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए बात कही जाती है जगह जगह हम भी खूब सुनते हैं शास्त्रों की क्या आवश्यकता पढ़ने की ऐसे ही, ही परमात्मा का ध्यान कर लो वही चीज है तो आपने थोड़ा सा जो संकेत किया है इसको मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी शास्त्र को पढ़ सकते हैं और इसके लाभ क्या है शास्त्रों पढ़ने के थोड़ा कृपा करके विस्तार से पता नहीं देखिए वैसे तो आप शास्त्र पढ़ ही रहे हैं ये और आप तो वैसे आध्यात्मिक होते तो शायद यहां उपस्थित नहीं होते या यहाँ आते तो दो तीन दिन में ही यहां से चले जाते आपको लगता है कि ये तो आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है ऐसा कई जन अनुभव भी करते हैं।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 स्वाध्याय के दो अर्थ किए गए हैं मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव दोनों है मात्र प्रणव नहीं है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी है और ये सब मोक्ष शास्त्र है ये मुक्ति को ध्यान में रखकर लेकिन आप इस सांख्य दर्शन का भी प्रारंभ देखेंगे तो शुरूआत ही वहीं से ही है मूल विषय ही यही है इनका तो उन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए हमें हम हमें। हमेशा ध्यान में नहीं बैठे रहते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 उन्होंने कहा थोड़ी बात आपका प्रयत्न भी है प्रयत्न भी है और कृपा भी ऐसी परिस्थितियां हमारे को प्राप्त होती हैं यहां या जहां पर भी जहां पर भी आप घर पर भी बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं विचार करते हैं चिंतन करते हैं तो वो प्रयत्न है वो भी लाभदायक होता है ठीक है पाठ के बारे में पहले अध्याय के पाठ के बारे में कोई बात किन्नी को स्पष्ट हो पूछनी हो तो तो ठीक है और सतासी बोलिए बयासी और सतासी सूत्र हाँ देखिए बयासीवा सूत्र बयासीवा सूत्र है न आनुश्रविकादअअ तत्सिद्धि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 ऐसा कोई सोच सकता है कि दृष्टि से तो नहीं हो रही तो अनुश्रविक यानी शास्त्रों में जो कहे गए वेदाधि शास्त्रों में जो ऐसे कर्म कहे हैं जिनका फल आगे जन्मों में के लिए यहां नहीं मिल रहा है ऐसे जो कर्म जिनका फल सुना जाता है इससे ऐसा होगा इससे ऐसा होगा देखा नहीं जाता है तो क्या ऐसे कर्मों से मुक्ति हो जाएगी तो उसके देखा न अनुश्रविक आदपी तत्सिद्धि इन अनुश्रविक कर्मों से भी उसकी यानि मुक्ति की त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति की सिद्धि नहीं होती है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 तो उस बात को कहा कि आनुश्रविक कर्मों से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि साध्य के दृष्टि से तो वहां बार बार आवृत्ति देखी जाती है वही सुख तो वही सुख तो वही जन्म मरण चलता रहेगा इसलिए ये तो अपुषार्थता है ये प्रयोजन हो ही नहीं सकता आत्मा का हा साधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है वहीं तक इनका उपयोग है और वेदों में शास्त्रों में ये चीजें केवल साधन के रूप में ही प्रस्तुत की गई है उतना लेंगे तो कोई दोष नहीं है लेकिन साध्य के रूप में लिया तो दोष बनेगा हो गया बयासीवा दूसरा छियासी सतासी सतासीवें सतासी सूत्र में प्रमा के बारे में और प्रमाण के बारे में बताया कि प्रमा किसे कहते हैं तो प्रमा का मतलब है ज्ञान प्रमा का मतलब ज्ञान मतलब बस एक तात्पर्य आप ये समझ लीजिए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 उस प्रमा का जो सबसे सहायक है साधक तम तम कह देते हैं जैसे मधुर तम तम शब्द तम लगा देते हैं ना उसको सबसे श्रेष्ठ बनाने के लिए सुपरलेटिव तो उसको साधक कहते हैं जो उसमें सहायता करते हैं जैसे साधना साधक आश्रम बोलते हैं तो साधक तम जो सबसे अधिक सहायक है उस ज्ञान की प्राप्ति में सबसे अधिक जो सहायक है यथ जो है वह है,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 प्रभाव उसमें सुख दुख की अनुभूति के रूप में ये तो बदलाव दिखाई देगा ये तो उसमें होता ही है इस रूप में वो भोग आत्मा को ही होता है ये कथन होगा परंतु तो आचार्य जी आत्मा कभी भी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मुक्ति में रहती है तो इसलिए बर्द अवस्था में भी जितना काल जितने भी समय वो रहती है तो उस समय तो वो फिर त्रिगुण त्रेगुन के संपर्क में आती है आता है ना वो तो मान ही रहे ना त्रिगुण के संपर्क में तो आ रहा है लेकिन तो तो नहीं है ना नहीं है ना ये नित्य मुक्त वाली बात तो परमात्मा की थी व्यावृतो उभय रूपा उससे पहले वाले सूत्र में जो कहा गया था कि वो न तो नित्य मुक्त है ना नित्य बद्ध है दोनों से ही पृथक है यानी दोनों से युक्त रहता है वो ये तो है ही लेकिन बद्वावस्था में आते हुए भी जब इसको निर्गुण कहा जा रहा है उसका मतलब यह है कि बद्वावस्था में भी त्रिगुण उसमें सम्मिलित नहीं हो जाते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 पहले से हाथ खड़ा किया करिए आगे कोई है वो आप ही से हाथ खड़ा कर दीजिए माइक को वहां तक पहुंच जाए स्वामी जी कह आजादी इकसठ नंबर से छुट है जी इसे समझाया था आपने तत्ज समझ से प्रकृति बनी और प्रकृति है मेरा आपने मैं तत्व बताया और मैं तत्व जब बनाया तो उसमें कुछ अलग रख दिया हिस्सा है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 हाँ, स्वामी जी कभी अभी बहन प्राथमिक निर्णय नहीं है जी पद भी है कुछ भी है और जहाँ एक तो बासठ वाले लूटे गए थे मुक्त जी तो यहाँ हैं कि प्रकृति से अलग है ले नहीं ये नित्य मुक्तत्व तो परमात्मा परक अर्थ संगत थे थे थे। जी वो चर्चा सबसे पहले हुई थी इन्होंने नागर जी ने भी कर रखा था कि कोई जीवात्मा परक अर्थ कर रहा है कोई परमात्मा परक अर्थ कर रहा है तो यहाँ कौन सा संगत है कौन सा संगत है तो उस दृष्टि से भी मैंने कहा कि ये लक्षण ऐसा है कि नित्य मुक्त परमात्मा पर ही घट सकता है ये जो लक्षण है ये आत्मा पर नहीं घटता है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 यही बात दूसरे में भी आती है कि भई आत्मा सर्वज्ञ है जो ब्रह्म ही मानते हैं आत्मा को कि वो ब्रह्म है जाता है सर्वे तो सर्व जाता है तो फिर विवेक प्राप्ति का प्रयास ही क्यों कर रहे हैं ठीक है तो आत्मा तो बद्धावस्था में भी आता है हम सबका प्रत्यक्ष है और शास्त्र भी इसी बात को बोल रहा है नहीं तो शास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी निरर्थक है वो सारा का सारा अच्छा अचान जी उन्नीसवा सूत्र तो ये कह रहा है शुद्ध शुद्ध नित्य हैत्मा का लक्षण है जी कुछ एक तरफ कह रहे हैं की नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव तो मुक्त स्वभाव पे आपका ये कहते बुद्ध भी है बुद्ध और मुक्त दोनों है जी तो उसी सूत्र में कह रहे हैं वो तो बुद्ध है नहीं नहीं यहां जो अभी बात तो कही जा रही है ठीक है तो वो मुक्त है ना? जी नहीं ये जो व्यावृत तो उभय रूपा एक सौ सूत्र था या जो मैं अभी बोल रहा था कि बंधन में भी आता है और मुक्त भी होता है उसके विपरीत आप इस बात को रख रहे हैं कि वहां तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो स्वभावत्वात लिखा हुआ है मेरी बात मैं पूरा कर लू आप की बात को बोल रहा हूं मैं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 सब क्रियाओं के पीछे ये एक ही तत्व काम कर रहा है मूल तत्व तो यही काम कर रहा है इससे परे आप किसी को भी नहीं देखेंगे अब इस दृष्टि से देखने लगेंगे सारी भागदौड़ किसके लिए है अगर तो पैसे के लिए है सारी भागदौड़ ठीक है हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि धन के लिए है सारी भागदौड़ लेकिन वास्तव में किसी लिए है भागदौड़ उससे पूछो धर्म धन इकट्ठा करके क्या करेगा धन का उपयोग तो लेगा ना तो सारी भागदौड़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 वहां जो बात कही गई है वो गलत नहीं होनी चाहिए वो प्रत्यक्ष के अनुकूल होनी चाहिए यूं ही किसी ने बालो नदि समत्वम नहीं है कि बच्चे ने या उन्मत्त व्यक्ति ने कुछ भी बोल दिया और सूत्र बना दिया कुछ सोच करके लिखा है कुछ विचार करके लिखा है कोई बात है कोई तत्व है कोई विचार है वहां पर तो वो हमें देखना होता है कि यहां किस तरह से इनकी संगति है कहना क्या चाह रहे हैं तो इसलिए उसमें मुक्त स्वभाव में और व्यावृतो उभय रूपा इसमें कोई भेद नहीं है ठीक है वो वो भी ठीक है ये भी ठीक है उसकी संगति है पूछिए तो, जी आपने समय दोनों दिखे हैं जी किसी ने आत्मा को लिखा है किसने परमात्मा को दिखा है तो किसका ठीक माना जाए थे? ये तो अलग विषय हो गया हुँ? जैसे मुक्त स्वभाव रहना चाहता है तो फिर हम इसमें ये भी कहेंगे शुद्ध रहना रहना चाहता है, रहना चाहता है, बुद्ध है। है। ये प्रश्न उन्होंने भी किया था रंजीत जी ने किया था उसी समय कक्षा में कि आपने यहां तो इच्छा वाला कहा और वहां शुद्ध बुद्ध वो तो शुद्ध वहां तो स्वभाव कह दिया इच्छा वाला नहीं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 मूल प्रकृति से क्या क्या चीजें बनती हैं वो सब भी उन्होंने बताया तो प्रधान किसको कहते हैं मूल प्रकृति को सतुर स्तंभ की जो सामयावस्था है वो तो वो प्रधान या मूल प्रकृति इस कार्य रूप में बदली है तो कुछ न कुछ कर्म तो हुआ ना उसमें क्रिया तो हुई है ना मूल प्रकृति ये जो सारे कार्य जगत के रूप में बदल गई तो वो क्यों ऐसे अपने को इस रूप में प्रस्तुत कर रही है मूल प्रकृति इस रूप में क्यों बदल रही है तो बोले उसके लिए दो प्रयोजन है पहले हमने देखा कि यह प्रकृति जड़ है वो चेतन के लिए ही होती है और संहत तो परार्थ के लिए ही होता है तो ये क्या प्रयोजन है इसके तो उसके लिए सूत्र बोलिए पहला सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य प्रधानस्य अब पिछला जो सूत्र था पिछले अध्याय का अंतिम सूत्र एक उसमें एक शब्द था कर्तृत्व उपर आगात कर्तृत्व उपर आग से कर्तृत्व होता है चित्त सानिध्य से वो प्रसंग था ईश्वर का ईश्वर का कर्तृत्व कैसे होता है वो कर्तृत्व शब्द की अनुवृत्ति यहां पर भी लेते हैं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 अग्नि कर रहा है तो अग्नि चेतन हुआ ना? ऐसा मानते हैं कभी जबकि भाषा का प्रयोग तो हम सब करते हैं अग्नि पका रही है कर्तृत्व का बोझ कर रहे हैं ना पानी गिर रहा है पानी गिर रहा है बारिश हो रही है पानी गिर रहा है एक गिरना एक क्रिया हुई इस क्रिया को करने वाला कौन है पानी तो गिर रहा है ठीक है गाड़ी चल रही है कितने प्रयोग है व्यापक प्रयोग है गाड़ी चल रही है तो चलने की क्रिया कौन कर रहा है गाड़ी चले गाड़ी करता हुई ना गाड़ी स्टेशन पर आ रही है इस प्लेटफार्म पर आ रही है तो आन, आना रूप क्रिया कौन कर रहा है गाड़ी कर रही है रेल कर रही है ट्रेन कर रही है चेतन है क्या जड़ है कर्ता कौन है वाक्य में देखिए ना गाड़ी आ रही है इस वाक्य में कर्ता कौन है गाड़ी कपड़ा सूख रहा है सूखना रूप क्रिया का कर्ता कौन है यहाँ पर कपड़ा कपड़े को मनुष्य सुखा रहा है अब कपड़ा कर्म है कर्ता नहीं है अब मनुष्य कर्ता बन गया लेकिन कपड़ा सूख रहा है यहाँ इस वाक्य में करता कौन है कपड़ा है चावल पक रहा है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 योग दर्शन में भी आया ये दृश्य किस लिए दृश्य ये जगत जो है भोगाप वर्गार्थम दृश्यम भोग के लिए और अपवर्ग के लिए बस वही बात है यहाँ पर ये यह प्रकृति तो दोनों का उद्देश्य पूरा करेगी नदी तो में जो पानी बह रहा है वो डूबने के लिए होता है या तैरने के लिए होता है नदी में जो पानी बह रहा है वो डूबने के लिए होता है या तैरने के लिए होता है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 तो देखिए तीसरे सूत्र को बोलिए न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्त श्रवण मात्र से उसकी सिद्धि नहीं होती है हमने सुन लिया संसार में दुख हैं इसमें ऐसे ऐसे बंधन है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 तो यदि ये अर्थ ले लिया जाए यहां पर अनादि कहा कि ये कभी उत्पन्न नहीं होती इसका मतलब है कभी नाश भी नहीं होगा इसका और कभी नाश भी नहीं होगा तो फिर ये सारे दग्धबीज अवस्था और संस्कारों को क्षीण करना ये सारी क्या चर्चा की जा रही है तो तो सारा व्यर्थ हो जाएगा ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि कैसे हम ठीक अर्थ लेते हैं अगर मोटा मोटा लेंगे तो गलत अर्थ चला जाएगा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 शब्दी का अर्थ तो कोई पकड़ के बैठ जाए कि बोले नहीं तो परमानेंट कहा था अब जब सेवानिवृत्ति का समय आए बोले आपने तो कहा था परमानेंट नौकरी है सेवानिवृत्ति मत करो अब तात्पर्य लिया ना अब शब्द पे तो नहीं अटके ना हमके भी परमानेंट कहा पक्का कहा वही हमेशा के लिए नौकरी लग गई वो हमेशा का मतलब क्या होता है उसकी जो निश्चित सीमा होती है वही तक निश्चित अवधि होती है वही तक ऐसे ही शब्दों का कहा कैसा अर्थ लेना है ये हमें विवेक रखना होगा नहीं तो हम इसी में उलझते रहेंगे जो कुछ सुलझन के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं उसकी जगह उलझने आ जाएंगी बहुत सी देखो यहाँ तो ये यह तो यह लिख दिया वहां तो ये लिख दिया है उल्टी उल्टी बातें लिख रहे हैं। ऐसा नहीं ठीक संगति से तो अनादि प्रभा से अनादि वासना के बलवान होने के कारण से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 प्रकृति ऐसी कैसी हो गई किसी को कुछ और किसी को कुछ किसी को मुक्ति देती है और किसी को भोग देती है बंधन देती है ऐसी कैसी पक्षपात करने वाली ये एक होते हुए भी अलग अलग कार्य कैसे कर रही है तो उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं चौथा सूत्र बोलिए बहु भृत्यवत व प्रत्येकम बहु कहते हैं बहुत अनेक भृत्य कहते हैं नौकर को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 प्रकृति वास्तविक प्रकृति के वास्तविक कर्तृत्व को मान लेने पर तो कि यदि प्रकृति का कर्तृत्व जो आप कह रहे हो ये वास्तव में उसका कर्तित्व है यदि ऐसा मानते हो तब तो और प्रकृति का कर्तृत्व ये मान ही रहे हैं तो बोले ऐसा मानेंगे तो पुरुष अभ्यास सिद्धि ही पुरुष यानी है यहाँ पर ईश्वर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 और इसी बात को खोल रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष यानी जड़ प्रकृति और ईश्वर इनका जो कर्तव्य है इनमें जो आपस में काम चल रहा है सही आपस में तालमेल है वो कैसे चल रहा है उसी को आगे बता रहे सूत्र बोलेंगे अन्य योगेपि भी तत्सिधि नाजस् ना, अयोधावत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 अगर संसार से राग और द्वेष को हटा दिया जाए तो सृष्टि समाप्त क्यों चलेगी जब तक राग और द्वेष है तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी एक तरह से यहाँ पर बंधन का कारण राग और द्वेष को बताया गया है पिछले अध्याय में बंधन का कारण क्या बताया था अविवेक और यहाँ क्या बता दिया राग और द्वेश को अलग अलग बात हो गई ना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 चला होता ओ तो... सभी को सादा नमस्ते अमश